हैरियड टबमैन और अंडरग्राउंड रेलरोड डैन एबनेट मुख्य पात्र हैरियड टबमैन 1822 से 1913 सौ गुलामी में हुआ था जब वो लगभग 27 वर्ष की थी तब वो भाग गई टबमैन ने स्वतंत्रता पाने के लिए लगभग 300 दासों को दक्षिण छोड़ने में मदद की बाद में उन्होंने गृह युद्ध के दौरान केंद्रीय सेना के लिए काम किया हैरियड टबमैन ने महिलाओं के आद, अधिकारों और गरीबों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी विलियम स्टील 1821 से 1902 पूर्व गुलामों के पुत्र थे उन्हें अंडरग्राउंड रेलरोड का जनक कहा जाता है उन्होंने एक महीने में लगभग छह सौ दासों की स्वतंत्रता के लिए पलायन में मदद स्वतंत्रता के लिए पलायन में मदद की वो प्रत्येक दास के बारे में सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखते थे एक किताब में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अंडरग्राउंड रेल पर छह दासों को आजादी के लिए भागने में, में मदद की थॉमस गैरिट सत्रह से अठारह एक उन्मूलनवादी थे जिन्होंने डेलावेर में अंडरग्राउंड रेल में काम किया था गैरेट ने दासों को मुक्त करने के लिए कई बार टैबमन टमैन के साथ काम किया उनके दावे के अनुसार उन्होंने 2500 दासों को मुक्त करने में कराने में मदद की हरेट टैबमैन और अंडरग्राउंड रेलरोड। 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिका के दक्षिणी भाग में गुलामी बहुत आम बात थी गुलाम काले लोग थे जिन्हें अफ्रीका से पकड़कर लाया गया था और फिर अमेरिका लाकर बेच दिया गया था अधिकांश दास बड़े बड़े फार्म यानी प्लांटेशन पर काम करते थे गुलाम अपने स्वामी की संपत्ति होते थे गुलामों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उन्हें भी बहुत कम उम्र से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी अरामिंटा रॉश 1822 में मेरीलैंड में एक गुलाम के रूप में पैदा हुई थी जब वो छह साल की थी तब उसने एक बुनकर के लिए काम करना शुरू किया लोग अरामिंटा के साथ अक्सर बुरा व्यवहार करते थे फिर अरा खरे से बहुत बीमार हो गई जब वो ठीक हुई तो अरामिंटा एक नौकरानी और बेबी के रूप में काम करने लगी ग्यारह साल की उम्र में अरामिंटा ने अपना नाम बदलकर हैरेट कर लिया जो उसकी माँ का नाम था बारह साल की उम्र में हैरेड ने एक ओवरशेयर को एक युवा गुलाम को बांधते और पीटते हुए देखा उससे हैरेड डर गई फिर वो गुलाम छूटा और उसने भागना शुरू कर दिया ओवरशेयर ने उस पर एक लोहे का भार फेंका लेकिन वो हैरेड को जाकर लगा हेरियड बुरी तरह जख्मी हो गई अठारह के आसपास हैरियड ने जॉन टेबल नामक एक फ्री मैन यानी आजाद से आदमी से शादी किए एक दिन हम उत्तर की यात्रा करेंगे जहाँ तुम गुलामी से मुक्त हो पाओगे मैं पहले से ही एक आजाद आदमी हूँ मैं यहाँ पर खुश अन्य गुलाम भाग गए हैं शायद मैं भी वही कर सकती हूँ तुम कहां जाओगी अठारह में उनचास में के मालिक एडवर्ड ब्रोडिस की मृत्यु हो गई उसके बाद पर बड़े कर्ज का बोझ आ गया को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने गुलामों को बेचना होगा भागने का फैसला किया वो एक ऐसे व्यक्ति के घर गए जो उसकी मदद कर सकता था अब गुलामों की क्या मदद करती हैं गुलामी गलत है लोगों को गुलाम नहीं रखने चाहिए और उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए टबमैन ने चुपके से मेरीलैंड छोड़ दिया वह एक वैगन में बोरियों के नीचे छिप गई ताकि वो किसी को दिखाई न दे हम उन्मूलनवादी हैं हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महोदय हम तुम्हें फिलाडेल्फिया ले जाएंगे जहां तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रह सकोगे अरे टमैन अंतत मुक्त हुई उसने अन्य अन्य दासों की मदद के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की टबमैन विलियम स्टील से भी फिला में मिली स्टील ने दासों को दक्षिण से भागने में मदद की स्टील ने उसे एक गुलाम की कहानी सुनाई जिसकी उसने अभी अभी मदद की थी हेनरी ब्राउन मुक्त होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था हेरिट उसने खुद को एक के में करके मुझे मेल किया। की कहानी मुझे आशा से भरती है। हैरिट हम चाहते हैं कि तुम अंडरग्राउंड रेल पर कंडक्टर बनो तुम उत्तर की यात्रा करते समय दासो को स्टेशनों यानी सुरक्षित घरों में लेकर जाओ स्टील ने उसे समझाया कि दासो को भागने में मदद करना आसान नहीं होगा एक नया कानून भगोड़ा दास अधिनियम के अनुसार दासों को देश में कहीं भी पकड़ा जा सकता था और उन्हें उनके मालिकों के पास वापस भेजा जा सकता था डरी नहीं उसने अंडरग्राउंड रेल रोड के मार्गों के बारे में सीखा उसने शपथ ली अठारह सौ पचास में टमैन को पता चला कि उसकी भतीजी और उसके दो बच्चों को कैम्ब्रिज मैरीलैंड में भेजा जाने वाला था हेरिट मुक्त है वो जरूर हमारी मदद करेगी हमें डरना नहीं चाहिए टमैन अपने परिवार को आजादी दिलाने में मदद करने गई परिवार ने पेंसिलवेनिया की यात्रा की अपनी यात्रा में वे कई सुरक्षित घरों में रुके यहाँ रहने वाले लोग गुलामों को आराम और सुरक्षित भोजन देते हैं दास सबसे सुरक्षित तब होते थे जब वे रात में यात्रा करते थे और भीड़ के स्थानों से दूर रहते थे जब वे उत्तर के मुक्त राज्यों में पहुँचते तब भी दासों को पकड़ा जा सकता था और उनके मालिकों को लौटाया जा सकता था अपने पहले सफल मिशन के बाद हैरी टबेर ने दासों को बचाने के लिए दक्षिण की अपनी यात्राएँ जारी रखी वो एक कठिन यात्रा थी उन गुलामों को पकड़ा या मारा जा सकता था गुलाम लगातार दक्षिण से उत्तर की ओर भागते रहे नदी पार करेंगे और डेलावेरे में की घर उन्होंने किसी नहीं थी। अब मैं सेंट चली गई। उन्हें कोई पकड़कर दक्षिण नहीं बेच सकता था अंडरग्राउंड रेल ने अधिकांश दासों को कैनेडा ले जाना शुरू कर दिया कुछ गुलाम मैक्सिको भी गए न्यूयॉर्क राज्य से कैनेडा के एक मार्ग पर दासों को नियाग्राज जल प्रपात के पास एक असुरक्षित एक असुरक्षित पुल पार करना पड़ता था अठारह में हैरेट टबमैन मेरीलैंड लौट आई तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम मेरे पति हो जॉन मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आई हूं यही मेरा घर है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा अब मेरी एक नई पत्नी है तुमने मुझे और अपने लोगों को धोखा दिया है अलविदा जॉन तब मैंने उत्तर की ओर यात्रा की वह थॉमस गैरिट के घर पर रुकी यहाँ बहुत से लोग जिन्हें सुरक्षा से यात्रा करने के लिए सहारे और नेतृत्व की जरूरत है मैं उनकी मदद करूँगी थॉमस यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें सुरक्षा से यात्रा करने के लिए सहारे और नेतृत्व की जरूरत है मैं उनकी मदद करूंगी थॉमस हम जरूर पकड़े जाएंगे मेरी इच्छा वापस जाने की है कोई वापस नहीं जाएगा आपके पास आगे बढ़ने या फिर मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जिन गुलामों को हेरेट टबमैन भगा कर ले जाती थी वे अक्सर डरे हुए होते थे अमेरिका के दक्षिण से कैनेडा तक की यात्रा लंबी और कठिन थी टबमैन ने वो सब कुछ किया जो गुलामों को सुरक्षित रूप से स्वतंत्र बनाता हैरेड टबमैन और उसके साथ यात्रा करने वाले गुलाम अंडरग्राउंड रेल के कई स्टॉप पर स्टॉप पर रुकते थे इनमें से कुछ स्थानों में फिलाडेल्फी अल्बानी रोचेस्टर और बफेलो शामिल थे गुलामों के मालिक इस बात से बेहद नाराज थे कि उनके दास भाग रहे थे उन्होंने टबमैन को पकड़ने के लिए चालीस हजार डॉलर का इनाम घोषित किया मालिकों ने दासों को पकड़ने या उन्हें भागने में मदद करने वाले लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा की फिर भी हैरेड टम्बेन ने बहादुर से अपना काम जारी रखा उसने एक बार ट्रेन में यात्रा भी की थी अगर कोई उसे देखता तो वो निश्चित रूप से पकड़ी जाती जॉन ब्राउन एक प्रसिद्ध उन्मूलनवादी थे उन्होंने टबमैन से मिलने के लिए सेंट कैथरीन का दौरा किया ब्राउन टबमैन के बारे में सब कुछ जानते थे जनरल टबमैन आप इस महाद्वीप की सबसे अच्छी और बहादुर इंसान हैं। दस साल तक हेरिट टबमैन ने अपना समय और पैसा मेरीलैंड से दासों को बचाने में बिताया उसने उन्नीस यात्राएं की और लगभग तीन लोगों को आज़ादी दिलाने में मदद की गृह युद्ध के दौरान हेरिड टब्बेन ने संघ सेना के लिए काम किया उन्होंने जिन दासों को मुक्त कराया उनमें से कई संघ सेना में सैनिक बने युद्ध के बाद टम्बे ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया वो एक लोकप्रिय वक्ता थी। थीड टम सभी लोगों के अधिकारों के लिए काम करना जारी रखा उन्नीस सौ तेरह में इक्यानवे समय रेखा अठारह सो बाईस एराम का जन्म मेरीलैंड की डोरचेस्टर काउंटी में गुलामी में हुआ अठारह सो अट्ठाइस एराम ने एक बुनकर के लिए काम किया अठारह सौ को खसरा हुआ एरामिंटा एक नौकरानी और दाई के रूप हेरामिटा ने एक नौकरानी और दाई के रूप में काम किया 1833 सौ ने अपना नाम बदलकर हैरेट कर लिया हैरेट को एक ओवरशियर ने चोट पहुंचाई। 1844 सौ ने फ्रीमैन जॉन टबमैन से शादी की अठारह सौ टबमैन के मालिक एडवर्ड ब्रोडेस का निधन हो गया टमैन स्वतंत्रता के लिए फिलाडेल्फिया भाग कर गई हैरिड टबमैन फिलाडेल्फिया एंटी स्लेवरी सोसाइटी के विलियम स्टील से मिली अठारह टबमैन अंडरग्राउंड रेल रोड एक कंडक्टर बनी टबमैन ने अपनी भतीजी और रेल रोड के साथ अपना काम जारी रखा अठारह सौ इकसठ में टमैन ने गृहयुद्ध के दौरान संघ की सेना के लिए काम किया उन्नीस सौ तेरह का इक्यानवे वर्ष की आयु में निधन हुआ